श्रुति स्मृतिपुराल करुल नमा भगवत्द शंकर लोकशंकर्यं शव बादरा भाष्य कृत वंदे ईश्वरो गुरु महाराज के जय ओम नमो नारायण ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद में दूसरा अधिकरण परामर्श अधिकरण में छांदोग्य उपनिषद के वाक्य पर विचार चल रहा था छांदोग्य उपनिषद द्वितीय अध्याय में तेईसवा खंड का वो आश्रम संबंधी वाक्य है। आश्रमसंधिवाक्यकंधा योनम दानी प्रथम ब्रह्मचारियाचार्यकुवासी तृतीय अत्यत्चारकुे अवसादय सर्वते पुण्यलोका ब्रह्म संस्थो अमृतत्मेती ये वाक्य है इसमें प्रथम वाक्य के द्वारा यज्ञ अध्ययनम दानम इत्यादि के द्वारा प्रथम गाहस्थ्याश्रम को कहा और द्वितीय शब्द से वानप्रस्थ को शब्द से लिया तप एव द्वितीय है और आचार्य कुलवासी इस शब्द के द्वारा ब्रह्मचारी को कहा नैष्ठिक ब्रह्मचारी को विशेष करके लिया ब्रह्म संस्था अमृदत्त मेधी में संन्यास को कहा ऐसा यहां सिद्धांति कहना चाहते तो इसमें पूर्व पक्ष ने अपने पक्ष रखा कि यहां तीन आश्रमों का परामर्श मात्र है और उनमें भी आश्रम को ही आश्रम के रूप में विधि विहित तो माना जा सकता है क्योंकि अग्निहोत्रा आदि का विधान के माध्यम से आश्रम के विधान सिद्ध हो जाता है परंतु अन्य आश्रम है इनका विधान सिद्ध नहीं होता है विधि विहित वीध नहीं हो सकता परामर्श को सिद्ध करने के लिए परामर्श को मानने के लिए अन्यत्र विधान होना आवश्यक है जिसका अन्यत्र विस्तार से विधान हो चुका हो उसका पुनः कथन को परामर्श कहना होगा इसी दृष्टि से पूर्व ने कहा था किंतु सिद्धांत का कथन है कि यहां क्रम से कहा गया है और अन्य आश्रमों का विधान स्पष्ट ही है यज्ञ अध्ययन आय गृहस्थाश्रम में तबा वानप्रस्थ में आचार्य उग्लवासी तो ब्रह्मचारी ही होता है तो इसमें कोई अस्पष्टता नहीं और ब्रह्म संस्थों इस शब्द से वहां स्व आश्रम विहिध कर्म अनुष्ठान के नियम देखने पर कि अन्य कोई भी आश्रम में ब्रह्म संस्था पूर्णतः संभव नहीं है इस हेतु से क्योंकि स्वकर्म अनुष्ठानात प्रत्यवाय श्रवणात् ऐसा कहा कि स्व आश्रम विहिध कर्मों का अनुष्ठान यदि अन्य आश्रमी न करते हैं वो ब्रह्म संस्थता की बात करते हैं या उसमें स्थित हो जाते हैं तो प्रत्यवाह स्थित सुनाई पड़ता ऐसा कहा इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां नहीं हो सकता है ऐसा नहीं है वहां परिस्थिति के कारण अनेक बाधाएं हैं इसके कारण स्व आश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान ना करते हुए अन्य आश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान करें ये संभव भी नहीं है और गलत भी है इसलिए वहां स्व आश्रम विहित कर्मा अनुष्ठा ऐसा कहा था हेरू बताया था अब बाकी शेष रह गया परिशेष न्याय से पारिवारजिक सर्वकर्मा संन्यास से युक्त हो करके ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है इस विषय में भाष्य कहा था और उस साधक के लिए ब्रह्मनिष्ठत्व में वही तस् समाज उपब्रिंभीतम स्वाश्रमितम कर्मा इत्यादि भाष्य में कहा था अब जहां तक भाष्य हो गया है इसके विषय में प्रगणार्थ विवरण में कुछ विस्तार किया है कि ब्रह्म संस्थ शब्द को लेकर के जो परिवराजक निश्चय किया ये यौगिक अर्थ में कोई भी ब्रह्म संस्था हो सकता है यानी व्याकरण के द्वारा ब्रह्मणी संस्था सम्यक स्थित ब्रह्म संस्था इत्यादि निरूपित अर्थ लेने पर कोई भी आश्रमी ब्रह्म संस्था हो सकता है किंतु यहां सिद्धांत सिद्धांति ने ब्रह्म संस्था यदि ब्रह्मणि परिसमाप्ति ऐसा अर्थ मान करके अनन्या व्यापारता रूप को मान करके वहां ब्रह्म संस्था का अर्थ संन्यास आश्रम परिवराजक आश्रम किया था अब इस विषय में अन्य अन्य वादियों का जो विचार है उनमें कुछ अब से जानने योग्य है ये एक विशेष बात पहले भी हमने इसके इस अधिकरण के आरंभ में भी कहा था कि हमारे जो संस्कृति है जो हिंदू संस्कार जिसको हम हमारे धर्म मानते हैं स्वकर्म मानते हैं वो चार आश्रम चार वर्णा और चार पुरुषार्थ इनके आधार पर ही बना हुआ है सजा हुआ है इसलिए जो भी पुरुषार्थों को प्राप्त करना चाहता है उसको व्यवस्थित रूप से उसी धर्म का जिसके पालन करने से आपको पुरुषार्थ प्राप्त होगा धर्मार्थ काम का मोक्षा उसको पालन करना पड़ेगा ऐसा तो नियम है मैं। अब यहां आश्रम में यानी संन्यास आश्रम में देखने पर सभी कर्म को त्याग ना होता है और कर्म करने के लिए जिन साधनों को नित्य अपनाने के लिए शास्त्र कथन मिलता है उनको भी त्यागने के लिए कहते तो इसीलिए एक संशय उत्पन्न होता है कि ये सन्यास वास्तव में कर्म के द्वारा व्यतीत है कि नहीं है या किस प्रकार व्यतीत है इत्यादि विषय में तो कई लोगों ने अलग अलग कहा कि कर्म का त्याग करने पर सर्वत्याग कहा सर्वकर्म संन्यास ऐसा कहते हैं कि यह सर्वकर्म से कितने कर्म को किन कर्मों को लेना चाहिए सभी कर्म ऐसा माने कि ऐसा लेना चाहिए या जिन कर्मों का विधान किया उन कर्मों को लेना चाहिए आश्रम आश्रमित कर्मों का अनुष्ठान होगा और जो अन्य पहले विधान था उसका त्याग होगा तो यह कर्म संन्यास शब्द का प्रयोग भाष्यकार अनेक स्थान में करते हैं टीकाकार अपने अपने अर्थ बताते हैं लेकिन ये शब्द संशय उत्पन्न करता कि सर्व कर्म संस का मतलब सब का त्याग ये सब का त्याग का मतलब क्या सब कैसे त्याग आ जाए कि इसलिए यहां भी विचार करना पड़े तो इसमें त्यागने का विषय क्या क्या है जैसा अभी त्यागने के लिए बोला तो शवचाचार आचमन आदि जो भी का है वो भी त्यागना होता सब त्यागेंगे कोई स्नान वान आदि भी नहीं करेंगे अब स्वाध्याय भी कोई कर्म है अध्ययन करना श्रवण करना कर्म ही है तो ये भी त्याग देंगे तो ऐसा त्याग का है क्या विधान या कुछ विशेष कर्मों का विधान क्योंकि सर्व शब्द जहां भी आता है उसको कोई भी किसी भी प्रकार परिभाषित कर सकता है ये आपत्ति है कि उसका शब्द का शब्द तो सर्वव्यापक होता है जिसके साथ संबंध करेगा उसको सबको व्याप्त करेगा सर्व कर्म माना सर्वाणी कर्माणी ऐसा ही होता तो सारे कर्म लिया अब ये सारे में कौन कौन आता है ये समस्या है और ये सर्वशब्द प्रयोग करने वाले जो भी प्रयोग करते हैं वो क्या अर्थ को मन में रहकर के सर्वशब्द प्रयोग करते हैं ऐसा होता है और कोई बोलता है कि ब्रह्म विचार करने लगेंगे तो साफ छोड़ करके आप सब कुछ भी करना नहीं हो केवल ब्रह्म विचार करो ऐसा बोलते लेकिन यह सब नहीं होता ब्रह्म विचार आप कहां करते कितने करते हैं असली में होता क्या है वो तो स्वयं को मालूम है कि कितना विचार करते हैं। और उसी को नाम से बाकी त्याग देंगे तो आपको फिर इधर भी नहीं मिलेगा उधर भी नहीं मिलेगा इसलिए यहां उन विषयों पर कुछ विचार कर रहे कि ये त्यागने का सर्वकर्म संन्यास और संन्यास के विधान में जो कुछ भी त्यागने के लिए, के लिए कहा उसको किस प्रकार त्यागा जाए और इसमें जो परिपक्व सन्यासी है जिनको ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है और जो विविधीषु सन्यासी है उनके लिए अलग विधान होता है और विद्वत सन्यासी जो निष्ठावान है उनके लिए अलग विधान होता है तो ये सारे जानना पड़ता है जैसा अभी गृहस्थों का भी अनेक प्रकार किया इसी प्रकार यहां उसको लेकर के कुछ विचार है प्रकटार्थ विरण में ये इसी पृष्ठ में है पच पचहत्तरवा पृष्ठ में दिदीय कर्णिका से ननु भिक्षोर अभी संध्यावंदना अकरणे प्रत्यवाय स्मरियते हारिदे ये वाक्य हमने ये पाराग्राफ देखे थे कि भिक्षु का अभी संध्यावंदना आदि न करने पर प्रत्यवाय सुनाई पड़ता है ऐसा पूर्व ने अपने अभिप्राय दिया तो उस भिक्षु का भिक्षु का यानी सन्यासी का उसमें क्या क्या कर्तव्य है क्या क्या नहीं कर्तव्य है इस प्रकार कुछ बातें बताई थी और उसी कंडिगा के अंत में कहा था तथा च मनु मनु का वाक्य का उद्धरण दिया यथोक्ता अन्य भी कर्माणी परिहाय दियोत्तम आत्मज्ञाने शमे चेदाभ्या च चे यत्नवान कि इन सभी कर्मों को परित्याग करके द्विजोत्तम को क्या करना चाहिए आत्मज्ञा शम ज्ञान में और शम में शांति सम के द्वारा शाम साधन लेंगे वेदाभ्या तो श्रवण आदि को करना है वेदाभ्यास भी करना है एकदधि जन्मसाग्राह्मण से विशेषतः प्राप्त कृतकृत्यो हीजो नाम यहाँ वास्तव में, में यही जन्म सामग्र है जन्म के समग्र भाव पूर्ण भाव तो यही है जब तक आत्मज्ञान नहीं होता समाधि साधन नहीं होता तब तक जन्म सफल नहीं होता है तो उसके लिए इन साधनों को अपनाने के लिए कहा उन्होंने आत्मज्ञाने समय चाह वेदाभ्यासे चा यत्नवाने सकार और इन साधनों को प्राप्त करके एदत् कृत कृत्यो ही ये प्राप्त करने के बाद अपने अंदर जो कृतकृत्यता का अनुभव करता उसके द्वारा वो पूर्णता को प्राप्त करता ये है ये पूर्णता का अर्थ है संपूर्ण कृतकृत्यता संपूर्ण संतोष को ही पूर्णता कहते अब इस विषय में तथा कूर्म पुराणे योगी नामधेयम संन्यासिन अधिकृत्य उत्तम ये मनस्मृति में कहा इतना ही नहीं पुराणों में भी इस विषय को अनेक अनेक प्रकार से कहें कि जैसा योगी शब्द के द्वारा वहां सन्यासी को लिया गया कहीं कहीं योगी कहते हैं सन्यासी कहते हैं कहीं है, त्यागी कहते हैं कहीं भिक्षु कहते हैं तो अलग अलग शब्द से कहते हैं कहीं परिवराज कहते हैं न तस् विद्यते कार्यम न लिंगम वा विपस्चित निर्ममो निर्भय शांो निर्द्वंद न विद्यते कार्यम उसका कोई कार्य कर्तव्य नहीं है कार्य कर्तव्य समाप्त हो गया और न लिंगम वा विवस्थित उसका कोई लक्षण विशेष दिखता है ऐसा भी नहीं विवस्थित मैंने ज्ञानी विद्वान विद्वान को ऐसा कोई कार्य भी नहीं है और कोई लक्षण आदि भी नहीं और निर्मम होता है मुख्य तो बात है कि वो निर्मम होता है किसी के द्वारा किसी से संबंध में कार्य नहीं करता है और किसी के कोई ममता का कोई विषय उनका नहीं रहता है और निर्भय भय रहित होता है शांत होता है निर्द्वंद्व द्वंद्व मोह से मुक्त होता है पर्ण भोजन हा, पत्ते में खाने वाला होता है ये पर्ण भोजन पत्ता लेकर के खाने वाला ऐसा भी हो सकता है अथवा पत्ते आदि खा करके जीते हैं फल फूल आदि खा करके जीतता ऐसा शीर्ण कौबीन वा सात नग्नो व्यान तत्पर फिर उसको करना चाहे क्या पहनेंगे एक शीर्ण कौपीन एक फटा फटाफटा कोई कौबीन पहन लेंगे बस तो शीर्ण वो भी अच्छा कपड़े का नहीं कहा शीर्ण गौपीना वो पहनना है तो पहनेंगे और नहीं तो नग्नों वत्पर है और नग्न भी रह सकता है कौ भी पहनेंगे भी कभी नहीं भी पहनेंगे और पूरा ध्यान में अपने मन को ध्यान में लगा करके रखते हैं ध्यान तत्पर रहता है ब्रह्मचारी ब्रह्मचार्य का पालन करता है मितहारहा मितहार करता अल्पाहार करता है आ, वो जितना आहार करने पर शरीर में थकान न होता है और जितने आहार करने पर शरीर को शक्ति प्राप्त होती है अपने कार्य करने के लिए उतने मात्रा में आहार करता है ऐसा नहीं एक दिन भंडार काया फिर तीन दिन फिर नहीं खा पाए और तो, तो सुबह खाया तो फिर शाम को नहीं शाम को खाया तो, तो, तो दिन ऐसा नहीं खाया ऐसा नहीं खाना चाहिए उसमें क्या है फिर वो, वो सब तामसिक हो जाता है फिर काम नहीं कर पाएंगे इसलिए मिताहारी कहा ग्रामाद अन्नम समाहरे तो उसको खाने के लिए कहां से अन्न लेना बोला कि अपने पास रखना नहीं ग्रामान अन्नम समान गांव से अन्न लेकर के बना करके खाए या बना हुआ लेकर के खाए तो आपने अपने आप बनाकर तो था नहीं लेकिन बना करके लेकर के, ले कर के खाए जो बना हुआ है उसको लेते हैं और गांव से अन्न लेकर के जिसको मधुगरी कहा जाता है मधुगरी लेकर के खाते हैं आत्मर दिराशी द आत्मआनंद में ही रहने वाले हो और निरपेक्ष किसी की अपेक्षा न करता हो किसी विषय के किसी बात की अपेक्षा न करता हो निराशिष कोई इच्छा नहीं आत्मने व सहाय न सुखातम विचरे दिखा अपने ही सहायता से यानी किसी और के सहायता से कोई सेवक आदि न रखना है अपने ही स्वतंत्र कार्य को करते हुए स्वयं का सब अपने आप करते हुए आप यहां विचरण करें पर्यटन करें कहा तो कहते ऐसा कठिन जीवन होगा तो सोचेगा कि मेरे शरीर की मृत्यु हो जाए तो अब जब कुछ भी नहीं है तो फिर किसके लिए जीना क्या जीना ऐसा बोले कि ऐसा भी चिंतन नहीं करना चाहिए यानी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए ऐसा सोचे कि अब कुछ भी नहीं है अब क्या जीने का अभी नहीं है ऐसा करके मरण को न मरण को आमंत्रण देना है न मरण को निवारण करना वो मरण अपने समय मृत्यु अपने समय आएगी और जो करना करेगी अब उससे क्यों लेना देना नहीं दे। इसलिए बोलते हैं ना अभिनंदेद मरणम मरण को अभिनंदन न करें यानी मरण आ जाए तो अच्छा है ऐसा भी चिंतन न करें और ना अभिनंदे द जीवितम और जिस जीवित को भी अभिनंदन न करें तो दोनों ही नहीं करना ना जीने की इच्छा करना ना मरने की इच्छा करनी अब जो जीने की इच्छा नहीं करते वो क्या करते मरने की इच्छा करेंगे तो बोला वही वो, वो भी नहीं करना उसका भी अधिकार नहीं है क्यों मरन, जब मर जब मृत्यु आएगी आएगी उसको आना ही है तो आएगी अब नहीं आएगी तो तब तक जिएगा अब वो जीने से मरने से दोनों में से संबंध नहीं करता और कालमेव प्रतीक्षेता निर्देशम मृतकों यथ जैसा एक सेवक अपने मालिक का आदेश का पालन करने के लिए वो इंतजार करता है प्रतीक्षा करता है अभी मालिक कौन सा आदेश देने वाले हैं ऐसी प्रतीक्षा करता है इसी प्रकार काल की प्रतीक्षा करें काल जैसा काल करता है काल आएगा इस प्रकार होगा होगा ऐसे करके वो निरपेक्ष हो जाता है यही संपूर्ण निरपेक्ष है कि किसी वस्तु को नहीं चाहना भी एक निरपेक्षता है सिंधु इस परिवराजक त्यागी को कभी भी इस प्रकार भी चिंतन नहीं करना चाहिए कोई बोलता है आपको मार देंगे ठीक है भाई आपको मारने की मार दो अब मारना है तो मारो क्या तो नहीं मारना है तो ऐसे बोल नहीं सकते अब वो मृत्यु उन्हीं के द्वारा आने चाहती है तो आ जाओ भाई शंकर जैसे शंकराचार्य भगवान ने वो का पाल करके पूछा तो उनको मारना है बोला ठीक है अब मारो अभी आपको कुछ अच्छा होता तो अच्छी बात है ऐसे करके वो हाँ भी ने, ना भी नहीं करते हैं और कोई पूछता है तो दे देना है तो दे देंगे दे आपने करुण भाव से दे देंगे इसलिए अब जब का, काल से भी नहीं डरता यानी काल को स्वीकार करके बैठा हुआ तो बाकी तो कोई निंदा करता है कोई ऊपर बोलता है कोई नीचे बोलता है कोई आपको आ, कुछ भी करता है तो उनको क्या फर्क पड़ने वाला वो तो, तो सोचता है तो जब बाकी तो यह नहीं है इससे क्या होने वाला तो कोई आपको निंदा करता है तो उनको वो धन्यवाद देते हैं ऐसा जीवन मुक्ति विवेक में लिखा जीवन मुक्ति विवेक बहुत सुंदर ग्रंथ है ऐसा ये साधु को कैसा कैसा करना चाहिए सारा कुछ बहुत ढंग से लिखा हो मुनि जी का ग्रंथ है यहाँ पहले अध्ययन किए थे तो उसमें ये करते हैं कि अब कोई निंदा करता है कोई अपमान ना करता अपशब्द बोलता है कुछ भी बोलता है तो आप उसको धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि अब निंदा तो आप भी करते रहते हो अपने निंदा अपने शरीर आदि को तो मानते नहीं है और वो जो निंदा करने वाला आत्मा की निंदा तो कभी नहीं कर सकता आत्मा की निंदा करेगा तो उसी के आत्मा हमारी आत्मा एक है वो ज्यादा से ज्यादा शरीर मन आदि अहंगार आदि की निंदा करता तो जो भी निंदा करता है आत्मानम यदि निंदन दी निंदन दि स्वयं वही शरीरम यदि निंदन दी सहायस्ते जनाममा ऐसा कहा जीवन मुक्ति हुए ये आत्मा की निंदा करते हैं तो वो अपने ही निंदा कर रहे हैं हमें क्या है वो तो स्वयं की निंदा कर रहे हैं और यदि शरीर की निंदा करते हैं निंदा शरीर की हो रही है तो शरीर की निंदा तो हम भी करते रहते हम तो ये शरीर को थोड़ी बहुत बड़ा मानते तो सहायस्ते जनाममा और वो मेरी सहायता कर रहे हैं ऐसे होगी क्योंकि हम भी साधन कर रहे हैं वो भी साधन कर रहे हैं वो बोलता है ये शरीर कुछ नहीं है तुम्हारा शरीर कितना घटिया है अरे ऐसा दिखता है अब वो तो हम भी बोलते हैं ये शरीर तो दुखालय मशासव ये दुखालय है और मलालय है ये ऐसा है तो इसको कोई हम थोड़ी उसको कुछ बड़ा मानते तो वो मदद करता है तो ठीक है ऐसा करके सोचना चाहिए लेकिन उल्टा होता है आपको पूरा पता है ये शरीर बहुत खराब है लेकिन दूसरा कोई बोलेगा कि ये शरीर खराब है बोलने से बड़ा दुख होता है अब उसका मतलब क्या है जो आप सोच रहे हैं ना वो गलत है अब जो आप सोच रहे हैं वही बात दूसरे भी कह रहा है तो उसमें दोष क्या है ठीक ही तो है ना जो आप सोच रहे हैं वही दूसरा भी कह रहा है तो कोई दोष तो नहीं है लेकिन हमें बड़ा दोष लगता है अब वो उन्होंने हमें निंदा की सोचता है इसका मतलब असलियत क्या है कि आप जो सोच रहे हैं वो सही नहीं है इसलिए विद्या मुन ने कई दो चार श्लोक में लिखा है आ, उसके आत्मान यदि निंदन दी निंदन दी स्वयं वही शरीर में भी निंदन दी सहायते जना मे कहा उसके आगे भी एक श्लोक लिखा मन निंदया परिदोष में यदि प्रयत्न सुलभो यमुग्रहों में ये मेरे निंदा से किसी को खुशी मिलती है आनंद मिलता है तो बहुत अच्छी बात क्यों हमारी निंदा कर रहे हैं हमारे अपवाद कर रहे हैं और पिछड़त्व तो कर रहा है ये सब करने से वो अच्छा लगता है कोई निंदा करने वालों को अच्छा लगता ही है वो अपने शत्रु भाव से जब निंदा करते हैं तो मेरी निंदा से यदि किसी को आनंद मिलता है तो कितना बड़ी अच्छी बात है क्यों अब वो मेरी निंदा कर रहे है? मेरा तो कुछ बिगड़ नहीं रहा अब मेरा कोई खर्चा भी नहीं है वो कर रहा है अपने आप और आनंद भी उनको मिल रहा तो मन निंदया यदि जन परिदोष में यदि लोग जो को मेरी निंदा करके कुछ आनंद मिलता है तो बहुत अच्छी बात है नन्व प्रयत्न सुलभो एवं अनुग्रह हो वो तो बहुत बड़ा अनुग्रह है वो हमारे ऊपर वो हमारी बहुत मदद कर रहे हैं सुलभो एवं अनुग्रह क्यों क्योंकि दुनिया में देखिए लोग दूसरे को खुश करने के पूरा दुनिया को आनंद देने के लिए बहुत पैसा खर्च करते अपने परिवार को आनंद रखने के लिए दुनिया को आनंद रखने के लिए दूसरे को खुश करने के लिए पैसा खर्च करते और बहुत प्रयत्न किया हुआ पैसा खर्च करते और तब दूसरे को वो खुशी रख पाता है लेकिन अब क्या है मेरा कोई खर्चा नहीं मेरा कोई प्रयत्न नहीं अब अपने आप वो मेरी निंदा करके खुश हो रहा तो बहुत बड़ी बात है तो अच्छी बात है खुश होना तो ऐसे करके सोचना है तो ये सब साधु का लक्षण बोला कि कैसे कैसे आप व्यवहार में ऐसा करना चाहिए तो और दूसरा आप उल्टा वहां और भी कहा आपकी कोई स्तुति करता है तो निंदा की बात होगी अब स्तुति करता है तो ये सोचना अभी स्तुति इधर किया मतलब अभी कहीं आगे, कही आगे जाकर के निंदा मिलने वाली है। तो भगवान क्या करता है पहले आपको स्तुति करा करके थोड़ा फुला देते मतलब आप ओहा बहुत अच्छा सब लोग स्तुति कर रहे हैं तो आप फूलते जाएगा अब जितना फूलते जाएगा बाद में जब निंदा आएगा तो उतना गिर जाएगा वो जो जितना फुला हुआ होता है ना उतना उसको गिरना होता है। इसीलिए पहले स्तुति आएंगे फिर निंदा आएगी और स्तुति आने पर ये सोचना है कि ये किसकी स्तुति कर रहे हैं समान रूप से सोचना है स्तुति किसकी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं और यह सोचना है कि आगे जाकर के कुछ हो जाएगा और क्या हो जाएगा कि आप कोई स्तुति किसी की स्तुति सुनकर के आप प्रसन्न हो गया तो ठीक है आप क्या स्तुति हो गई लेकिन यह सोचना है कि स्तुति आपके कुछ पुण्य को भी ले जाता है पुण्य को ले जाने का मतलब क्या है कि आपका अहंगार बढ़ा देता है सात्विक गुण से राजसिक बना देता लेकिन व्यवहार में हम अच्छी बात कहने के लिए सब स्तुति करते हैं बात तो व्यवहार के लिए ठीक है किंतु साधु की दृष्टि से वो ठीक नहीं है है न न स्तुति के के के पीछे जाना है, निंदा के पीछे जाना जाना निंदा दोनों को बराबर करने के लिए कहा गया और न मरण की प्रतीक्षा करना है न मरण को आम, आमंत्रण देना है न जीवित को निंदा करना है न किसी की निंदा करना जब किसी की निंदा नहीं करना है तो आप जीवित को क्यों निंदा करेंगे कुछ भी नहीं करते हैं ऐसा कहा तो ये भागवते चादश स्कंधे अब भागवत का भी दे रहे भागवत में भी ऐसा कहा था भजेत् मुनि मुनि मन मननशील ये सन्यासी को क्या करना चाहिए यदृष्ठया उपन्नम अन्नम जो यदृच्छा से प्राप्त होगा यद्रिच्छा से मतलब पहले मालूम नहीं था पहले ज्ञात नहीं है कोई संपर्क सूचना कुछ भी नहीं यद्छा से कोई ला करके दिया या कहीं से प्राप्त हो गया तो यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्व आदि दो विमत्सर राहगीदा में जैसे काम यदृच्छा से प्राप्त हो तो यदृच्छा से जो प्राप्त हो जाए वो भगवान का दिया हुआ मानते जो सब कुछ जो पूरे भगवान ही देता है तो इधर इच्छा से प्राप्त होता है और ऐसे अन्न का भक्षण करें जो श्रेष्ठम उदावरम वो श्रेष्ठ हो या घटिया हो जैसा भी मिले अच्छा मिले तो ठीक है अब थोड़ा सा अच्छा नहीं है वो भी ठीक है तो श्रेष्ठम उदावरण तथा वासहा इसी प्रकार वासस्थान का भी ऐसा ही देखना है कमरे में कितने सुविधा है क्या है कुछ भी नहीं देखना है कि जहां जैसा मिले रहने को मिले तो वहीं रहने के लिए तैयार हो जाना है उसमें बात अटैच हो या हो अटैच ये सब नहीं देखना है कितना उसमें कुछ नहीं देखना जो भी करेगा कर। इसीलिए वास्तव में जो नए नए ब्रह्मचारी आते हैं ना वो जो भी नए नए साधक आता है उनको सबसे घटिया स्थान देना चाहिए रहने के लिए कारण क्या है वो वहां रह करके यदि बच जाता है तब तो वो आगे रखने लायक नहीं तो सबसे बढ़िया पहले दे दिया तो उसके नीचे में तो रहेंगे नहीं तो सहने घटिया रखना चाहिए हाँ ऐसा है मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ पहले ऐसे ही था यहाँ तो वहाँ कम से कम सुविधा रहते यहाँ जैसा अभी हमारा आश्रम जो दिख रहा है ना अभी तो कोई आके बोले तो इधर चारों तरफ लोग भी बोलते है तो आपने क्या बना दिया यहाँ तो कुछ और बना दिया वो बहुत आश्रम था पहले क्यों यहाँ कुछ भी नहीं था व्यवस्था तो ये जो कमरा दिख रहे हैं जिसमें आश्रम था उतने ही कमरे थे और इसमें कोई बात अटाच नहीं है और पीछे की तरफ जहां अभी बाथरूम बना उस तरफ आ, एक जो है स्नानघर, स्नानघर मतलब स्नान घर नहीं था वो बाद में हम लोग स्नान बनाए वो भी टॉयलेट ही था तो दो टॉयलेट थे एक टांगी वो उधर बाजू में टांगी था उसमें पानी भरना है पानी उठा करके ले जाना है सब करना है स्नान घर नहीं था स्नान करने के लिए नहीं स्नान बाहर ही करना है और उस समय जब ये पानी तो केवल दो घंटे के लिए सुबह आएगा शाम को दो घंटे आएंगे तो उस समय जितना पानी वो टांकी में भरेगा भरेगा दिन भर उसी को प्रयोग करना है ज्यादा पानी चाहिए तो नीचे कैलाश में या गंगा जी लाकर जाकर के पानी लाना पड़ता और हम लोग ऐसे करके बहुत साल ऐसे दिया वहां जाकर के सुबह सुबह वहां जाकर स्नान करके आना पड़ता या अभी जो सीढ़ी रास्ता बना हुआ है यहां इसे पत्थर के लेके सीढ़ी थी तो मतलब ऐसे पत्थर बाहर बाहर रखते हैं ना पत्थर एक-एक पत्थर बाहर रखे उसमें बाल्टी लाना भी बड़ा मुश्किल होता है और गिर जाएगा तो नीचे सड़क में जाएगा ऐसा था तो ऐसा रखा था और सब लोग जो स्वामी जी जो, जो जो ये आश्रम का जो महंदे जी थे वहां कोटेश्वर में रहते थे अभी जो स्वामी जी नहीं इनके पहले इनके जो गुरु थे अब वो उनको जाकर के कोई भी कमरे पूछेंगे तो अच्छे कमरे तो रखेंगे और इसमें भी जब हम लोग जाके पूछे तो सबसे घटिया कमरा जो था मतलब जो अभी अभी तो बढ़िया उसको उसमें हमको दिया बाकी अच्छे अच्छे कमरे हैं ये वाले ऊपर वाले कमरे भी थे जिसमें हम जाना नहीं जी रह रहे वो कमरे थे अच्छे कमरे थे वो नहीं दिया वो सबसे था वो क्या बाथरूम था वो बाथरूम क्या ना ठंडी के समय में उसी में लोग स्नान करते थे तो कहां अंदर करना पड़ता था तो बाथरूम ही दिया और छह सात महीना उसी में रहा अब बोला ब्रह्मचार्य आप, आप वही रहा फिर जाके आप माने थोड़ा यहाँ तकलीफ हो रहा है दूसरे कमरा दे तो अच्छा है बोले कि चाबी दे तो वापस जाओगे सीधा वो ऐसे थे हाँ पक्का था तो इसीलिए यहाँ सब लोग मुझे पहले आप तो जो भी मिला उसमें रहना ही है लेकिन पहले हमको बोला कि आप इनके साथ थोड़ा व्यवहार ठीक रखना रह नहीं तो वो निकाल देंगे आप ऐसे करके छह महीने चला बाद में तो बहुत अच्छा हो गया फिर हमारे साथ ये अच्छा हो गया बाद में दूसरा कमरा बदल के भी दिया लेकिन वो ऐसा ही रहा और ऐसे ही थे वो दंडिया आश्रम में भी अभी, अभी जितने कमरे बने हैं ना सब बाद में बने ये सब मेरे चल महाराज जी की प्रेरणा से भक्त लोगों ने बनाया और जो पुराने दिख रहे हैं ना मकान जो अभी खंडर पड़े हुए हैं वो था और उसी में सब लोग रहते थे अब आप जब देखेंगे उसी में से कहीं से चूहा निकल के आएगा ब्रोको सांप निकल के आएगा और सब कुछ वो कहता था लाइट भी नहीं था लाइट भी नहीं रहते तो ऐसा था कई आश्रमों में लाइट नहीं था लाइट नहीं रहते थे ऐसा रखा था क्यों ऐसा रखते हैं कि वहां रहेंगे तो वो कहीं भी रह सकता और रहना ऐसा चाहिए क्योंकि अब ठंड है तो कमरा चाहिए अंदर रहने के लिए बैठने के लिए चाहिए और वहां जाके आप पूछेंगे लाइट नहीं है थोड़ी व्यवस्था करें वो बोलेंगे नहीं आपको लाइट की क्या जरूरत है दिन भर बाहर बैठ करके करो और रात में अंदर जाके सो जाओ और रात को सोने के लिए तो कमरा दिया हुआ है वो तो दिन के लिए नहीं <laughs> तो वो साल तक दिन में लाइट बंद करना होता था या एक किसी को इंजार्ज रखते या तो वहां से एक आदमी को भेजेंगे वो आके आठ नौ बजे पर लाइट बंद करेंगे फिर रात को आकर के थोड़ा खोल देंगे ऐसा था और स्वयं स्वामी जी दो तीन बजे सुबह सुबह दो तीन बजे इधर आते थे आकर के सब देखते थे कैसे कैसे चल रहा है ऐसा कोई नहीं था अब लोग दो तीन ही थे तो इस प्रकार आ, हमने देखा है जो अभी वो कारण क्या था कि उसी में अपने क्षमता यानी ये इसके लिए लायक है ये नहीं है तो पक्का हो जाए और यहां से वहां उस समय लोग कहते थे यदि सोमाश्रम रह करके पास हो गया तो वो इधर रहेगा ऐसा बोलते थे <laughs> क्योंकि ऐसा था वहां स्थिति बिल्कुल जंगल जंगल में अंदर था ऐसा तो कुछ हुआ पर जो भी हुआ आगे वो जा करके फिर स्वामी जी आने के बाद थोड़ा सा परिवर्तन हुआ अभी नए स्वामी जी या भी वर्तमान मन कोटेश्वर में जो स्वामी जी है उन्होंने थोड़ा परिवर्तन किया उसके बाद फिर हम लोग लिए फिर ये सब परिवर्तन हुआ तो ऐसा ये नियम क्यों बताया कि वासहा वास भी कैसा होना चाहिए यदृष्छया उपवन्न होना चाहिए जैसा जैसा प्राप्त हो जाएगा रहने के लिए चाहिए बस इसी प्रकार तथा शयाम शैया भी ऐसे होना चाहिए जैसा प्राप्त हो गए वैसा हो जाना चाहिए प्राप्तम प्राप्तम भजे मुनि ही जो जो प्राप्त होता है जैसा जैसा प्राप्त होता है उसी को ही स्वीकार करें शौच आचमनम स्नानम न तो चोदनयाचरे और शौच आचमन जो वेद भीद मंत्रों के सहित पहले संन्यास्रम के पहले जो नियम के अनुसार करते थे उस प्रकार का नहीं होता है उसका कुछ और प्रकार से होता है उसके बारे में आगे कहेंगे नियमान नियमानी यथा हम तो अन्य जो भी नियम है जैसा ईश्वर लीला से अपने कार्य करते हैं इसी प्रकार अन्य नियमों को भी उसी प्रकार ही पालन करें नहीं तस्वीर विकल्पाख्या मदवीक्षया आदहांधा खुचित ख्याति तथा संपद्य दे मया तो भागवत में यह कहा कि उनके उनके लिए उस मुनि के लिए उस सन्यासी के लिए कोई और विकल्प आख्या और कोई विकल्प नहीं है विकल्प आख्य कोई कर्तव्य नहीं है अन्य अन्य क्या कर्तव्य और कोई कर्तव्य नहीं याच मद वीक्षया और जो भगवान के वीक्षा से यानी भगवान के मन दृष्टि से बाहर हो ऐसा कोई भी कर्तव्य उनका नहीं है सब उसी के अंतर्गत है और आ देहात कुछित ख्या तथा संपत्ति दे और अन्य कोई ख्यादी आदि की भी बात नहीं होती है उसी के पीछे भी नहीं जाते हैं और जो जब तक शरीर है तब तक है, वो अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए ही जीवन बिताता है ये उनका आचरण के विषय में कहा अब यहां तक जो कहा परिपक्व ज्ञान से वृत्ति मुक्ता अब कहते हैं यहां तक जो कहा ये परिपक्व ज्ञानी सन्यासी है इसका अर्थ है कि विद्वत सन्यासी है उनको ज्ञान हो गया और ज्ञान सिद्ध होने के बाद में उन्होंने सन्यास लिया जैसे याज्ञवल्क्य आदि सन्यास लिए कोई कोई जन्म से भी ऐसे विरक्त होते हैं वो सन्यास लेते हैं जैसे सनका आदि ऋषि है अन्य अन्य तो इस प्रकार से परिपक्व जाने होते हैं, बहुत विरल होते हैं। उनके लिए ये सब कुछ त्यागने के लिए कहा जो कुछ उनका कोई विधि निषेध आदि कुछ भी नहीं है विचित कर्म कुछ नहीं है ऐसा ऐसा कहा है। किंतु अब कहते हैं विविधषु विषया मुक्तम अब विविधु विषय के विषय में कहते हैं विविधु मैंने अब ज्ञान नहीं हुआ ज्ञान के लिए प्रयासरत है श्रवण मनन निर्ध्यासन आदि करने हैं और जैसा करना चाहिए इस प्रकार से विधान भी, के अनुसार कर रहे हैं अब क्या है उनके विषय में कहते हैं उनको भी ऐसे तो विध कर्तव्य नहीं है जो कर्म कांड कर्म आदि करना है उसके प्रकार से कर्तव्य नहीं उनको त्याग देता है सब विरजा हवन के द्वारा त्याग देता है लेकिन अन्य कुछ कर्तव्य उनका बनता है जो आश्रम धर्म के अनुसार कुछ कर्तव्य है बनते हैं और ज्ञान की इच्छा रखने के कारण विविधुषु संयासी का अर्थ जानने की विद्वान बनने की जानने की इच्छा रखने वाले वेद तुम इच्छा विविदिशा और जो विविदिशा से युक्त है वह विद्वान इस प्रकार के सन्यास जानने की इच्छा रखते हुए अब सन्यास लिया सब कुछ छोड़ना है अब तभी ज्ञान हो सकता है इस प्रकार सन्यास लिया हो उस परिवराज के विषय में कहते हैं क्योंकि पूर्वादि ने कहा कि परिवारज्य के विषय में कोई नियम नहीं है परिवराज विषय के, के बारे में कोई विधान नहीं मिलता है इसलिए परिवराज कोई है ही नहीं ऐसा कहा था इसके लिए ये सब प्रगणार्थ विवर्णकार यहां जोड़ते दुखों दुखो दर्केशु पापेशु जा आत्मवान अजिज्ञासद मध्वर्मा गुरु मुनिमुपव्रजेत उनके लिए कहा है दुखों दुखोदर्गेशु पापेशु जिसका अंध दुख हो ऐसे पापों में उधर का अर्थ अंध होता है कि दुख अंध वाले पाप माना अंध में उसका फल दुखी होगा ऐसा पापों से ज्यादा निर्वेद आत्मवान सारे पापों से जो विरक्त हो गया ना पाप कर्मों को नहीं करता निर्वेद का अर्थ वैराग्य होता है तो वैराग्य हो गया ऐसे आत्मवान जो सम्यम ही होता है मन एकाग्र किया होता ऐसा आत्मवान अजिज्ञासित अजिज्ञासित गुरुम मुनिम उपर उपवव्रचेत अब जिसका अभी जिज्ञासा किए नहीं अभी जानकारी प्राप्त नहीं है अब भगवान के विषय में जानना चाहता है भगवान के मार्ग के बारे में जानना चाहता है यानी मोक्ष मार्ग को जानना चाहता है भगवत मार्ग को जानना चाहता है तो उसको गुरु उपव्रजे गुरु के पास जाना चाहिए उपदेश प्राप्त करने के तावत परिजरेत भक्त श्रद्धावान अनसूय कहा तब तक उस गुरु के परिचरण सेवा करें भक्त होकर के श्रद्धा भाव से और अनसूय कहा असूया नहीं करते हुए यानी जो भी गुरु आदेश देता है उस विषय में चिंतन नहीं करता है गुरु जो कहता है वो करता है। इस प्रकार से करने वाला हो यावत ब्रह्म विजान आदि मामे व गुरु मातृता और जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक सेवा करते हुए भक्ति भाव से श्रद्धा भाव से असूया को असूया आदि दोषों को छोड़कर तब तक गुरु को आदर करता हुआ सेवा करते रहे जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता यावत ब्रह्म विजान जब तक ब्रह्म का जान नहीं होता मामेव गुरु मात्र था मेरा ही भगवान कहते भगवान का ही स्वरूप है गुरु ऐसा मान करके क्योंकि देवता और गुरु को एक माना गया है देवा पराभक्ति यदा देवे तथा गुरु इत्यादि श्रुति वाक्य भी है वो सेवा करने के लिए कहा है किसके लिए है विविदुषु विषय है जो विविदुषु होते वैसे तो आजकल जितने सन्यासी मिलते हैं वो सब विविदुषी होते हैं इसलिए उनको ऐसा मनमाना करने का अधिकार नहीं ऐसा करेंगे तो वो कुछ प्राप्त नहीं होगा पतित हो जाएगा और दूसरा क्या होता है पहले पहले तो आप अपने इच्छा से अपने स्वेच्छा से परिवर्तन जो भी करना है करेंगे त्यागेंगे सब कुछ करेंगे लेकिन बाद में जाकर के बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अब आ, आ, जो भी प्राप्त करना था जिस समय वो आप समय पर प्राप्त नहीं किया तो फिर प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलेगा अवसर खो देगा खो देने के बाद में आपके अंदर एक मन में एक संघर्ष पैदा होता है एक ग्लानी पैदा होती है कि हमको जो करना था हमने नहीं किया और कुछ हुआ नहीं ऐसे हो जाएगा और फिर वो उदास हो जाएगा यानी जिसको अभी आजकल डिप्रेशन करते हैं। एक प्रकार से उदास हो जाएगा और उदास होने के बाद में क्या होता है वो अपने आप तो अतृप्त होता ही है परेशान होगा और फिर दूसरे की निंदा करने लगता है फिर सारे जो है परेशानी खड़े हो जाती है जो उदास व्यक्ति सामान्य रूप से करता है वो उसके जो स्वरूप स्वभाव ही चिड़चिड़ा हो जाता है अब किसी को सहन नहीं कर सकता किसी वस्तु को सहन नहीं कर सकता ऐसी परेशानी हो जाती है ये सब क्यों होता है क्योंकि जो जिस समय प्राप्त करना है वो प्राप्त नहीं किया जैसा जिस समय अध्ययन करना है अध्ययन नहीं किया तो बाद में उपस्था आएगा और उनके अन में हमेशा एक हीन भाव रहता है अरे सब देन क्या हमने तो कुछ किया नहीं हमको कुछ आता नहीं वो ऐसे भाव रहता है और उसी से फिर बहुत कुछ होता है और तपस्या तपस्या जैसा करना चाहिए जि, जिस प्रकार करना चाहिए जिस समय साधन करना उस समय नहीं किया सोचेंगे बाद में करेंगे तब भी नहीं होता गुरुसेवा करने का मौका हमेशा नहीं मिलता जब मिलता है तो गुरुसेवा पूरी करनी चाहिए क्योंकि आगे जाकर के मौका मिलेगा नहीं तो वो भी सब इसके लिए पुष्टिकर होता है कि आप गुरुसेवा किया और श्रवण किया मनन किया तपस्या किया अनुष्ठान किया नित्य कर्मों को पालन किया ये सारे यदि किया है तो मन में एक स्थिरता बनी रहती है और मन ऊपर की ओर जाता है वो नीचे नहीं गिरता यदि यह नहीं करते हैं तो पूर्व संस्कार आकर के आपका मन के विचारों को निरंतर परिवर्तित करता है और फिर बाद में जैसा बोला कि जैसे युवा अवस्था से बीत जाएंगे फिर घूमना फिरना भी नहीं होगा फिर कुछ होगा नहीं कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा तब पूरा डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच जा क्योंकि जो करना है किया नहीं ऐसे सोचेंगे इसीलिए जिस समय गुरु उपशक्ति करके ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है श्रवणादि करने की आवश्यकता है तपस्या करने की आवश्यकता है वो भी तपस्या आदि भी युवा युवावस्था में होता है आगे वृद्धावस्था होने के बाद में आपको तीन घंटा बैठा बोलो तो बैठ ही नहीं सकता है तो कैसा होगा और बैठेगा तो भी सो जाएंगे गिर जाएंगे शरीर नहीं साथ देता है कुछ भी कर नहीं सकता इसलिए युवा अवस्था में जब आपके पास शक्ति है तभी जो कुछ प्राप्त करना है वो कर लेना चाहिए बाकी उसका जो है आंशिक रूप से कुछ वृद्धि कर सकता है आगे जा करके धीरे धीरे वृद्धि कर सकता है यदि आपके अंदर क्षमता है उसी को होता लेकिन क्षमता तो पहले ही प्राप्त होगी तभी होगा फिर उसको आप आगे ले जा सकते हैं, किसी की सहायता से आगे ले जा सकते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए इसीलिए यहां विविध विषयों को अलग करके कहा अब क्या होता है जो परिपक्व सन्यासी के लिए यानी यानी सन्यासी के लिए कहा गया उन्हीं शब्दों को आप सभी में लगाते सन्यासी कहा गया अब वो सोचेंगे आपने वस्त्र पहल दिया वो हो गया सन्यासी ऐसा नहीं होता कि इतने भी कभी कभी वो सामान्य चंचला अवस्था से भी बाहर नहीं आता तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी सन्यास लेने का अधिकार नहीं सन्यास में मन परिपक्व होना चाहिए स्थिर होना चाहिए ऐसी चंचलता नहीं होनी चाहिए ये बहुत मुश्किल होता है उससे दुख होता है परेशानी होती है तो अतः सूक्तम परमहंस से विदुषा साम ब्रह्म मेव आश्रम कर्मति अब कहते हैं इसीलिए इनी को लक्ष्य करके जो कहा है परमहंस जो विद्वान है वो समाधि उपब्रमित समाधि साधनों के साथ समाधि साधनों से uh, संबंधित तो, ब्रह्मनिष्ठत्वे वा ब्रह्मनिष्ठत्व ही आश्रम कर्म ब्रह्मनिष्ठत्व को ही आश्रम कर्म का तो ब्रह्म संस्थो अमृतत्व एदी का ब्रह्मनिष्ठ अमृतत्व को प्राप्त करता है यह होता है तो ये समाधि हो और ब्रह्म तभी होगा दोनों के द्वारा ये आश्रम कर्म है पहले तो कहा इनका कोई आश्रम कर्म कुछ भी नहीं है तो वो अलग है वो अलग स्थिति है अब यहां तो आश्रम कर्म है तद अकार जब यदि वो ऐसा नहीं करते हैं जो विविदूषु होकर के उन आश्रम कर्मों का सम्यक परिपालन नहीं करते श्रम नहीं करता है उसको परिपालन करने के लिए तो फिर मुश्किल हो जाता कई लोगों को हमने बोलते हुए जो नारे साधु बन गया तो फिर आ, ये सब करने से क्या साधु बन गया स्वतंत्र नहीं है साधु बन गया आ, जीवन में कोई मजा नहीं है साधु बन गया सोने को समय नहीं मिलता है। तो फिर क्या साधु और तो नीचे तो हरिद्वार आदि अखाड़ा आदि में कहते साधु बनकर के भाग नहीं पिया तो कैसे साधू ऐसा बोल तो साधु बन गया पीने के लिए होता ऐसा भी बोलते मतलब इतना तक वो मान करके बैठे साधु बन गया तो कुछ भी कर कर सकता तो ऐसा नहीं है वो क्या है कि वो सब कहीं करने के लिए कहा नहीं कोई विधान कहीं नहीं मिलता वो अपने अपने पंथ में कहे प्रत्यवाय होगा तम पदार्थ विवेगा या संस कर्म श्रुत्या विधि यदे तस्मत पद भवे इसलो का उदाहरण जीवन मुक्ति विवेक में भी किया परमांस मीमांसा आदि जब सन्यास के बहुत सारे ग्रंथों में इस श्लोक को उद्धृत किया है कि तुम ये किसके लिए किया है सन्यास सर्व कर्म सन्यास किसके लिए किया सभी कर्मों को त्यागा किस लिए इसलिए त्यागा था कि आपको पूरे पूरे श्रवण मनन करने का समय मिल जाए इसलिए त्यागा था दूसरे कर्मों में मन व्यापृत हो तो इसमें अवसर नहीं मिलेगा तो सर्व कर्मणाम जो विहित कर्मों का परित्याग करके जो सन्यास आपने लिया वो किसके लिए था तुम पदार्थ था विवेगा तुम पद का शोधन के लिए सब किया था अपने स्वरूप का शोधन करने के लिए तुम पदार्थ का शोधन करने के उद्देश्य किया था और ये बात जिसको समझ में नहीं आती उसको सन्यास नहीं लेना चाहिए उसका सन्यास से क्या मतलब अब वो लेंगे तो क्या यही बोलते ना बाकी सब वो समझेंगे ये नहीं समझेगा और यह तो मुख्य बात है इसी उद्देश्य से सन्यास लिया है कहीं आश्रम में कमरा मिलने के लिए नहीं लिया वो तो सन्यास लेंगे कमरा मिलेगा सन्यास लेंगे भंडारा मिलेगा सन्यास लेंगे दक्षिणा मिलेगा फिर सन्यास लेंगे तो लोग आदर करेंगे हमारी बात सब मानेंगे ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण बताते हैं वो सब कारण नहीं है सब फालतू है वो तो आपको तो पहले तो कमरे के अंदर रहने के लिए नहीं कहा बोले कि आप आपका जो छत है आकाश है और बिस्तर क्या है धरती है और पिल्लो क्या है पत्थर है सका, कहा क्या हां आओ हाथ वो पत्थर नहीं मिले तो हाथ रखो कोई बात नहीं तो ऐसा कहा तो ये ये है आपके असली जो आपको जो है मिलने के लायक बाकी जैसा हमने बोला थोड़ा बहुत छत मिल गया कमरा मिल गया आसन मिल गया तो ठीक है वो बहुत मान लो ऐसा तो आपका अधिकार भी नहीं है वो कौन देने वाला है आप कमरा बना करके और किसको पड़ गया आपको कमरा बना करके क्या उसमें बाथरूम बना करके तैयार करके सब करके वहां रहने के लिए दे दे और भोजन भी देख अपने दया से किसी के मन में आ गया बना करके सहायता कर रहे हैं तो उनका धन्यवाद मान लो आपने बहुत किया हमको हमारे विधान, विधान में नहीं विधान में तो इतना ही है कि ऊपर आकाश रहेगा नीचे धरती रहेगी और बीच में आपको जहां मिले वहां सो जाओ अच्छा है तो यही कहा तो कहते हैं तुम पदार्थ विवेक और श्रुत्या सन्यास सन्यास कर्म सन्यास करने के लिए श्रुति इसलिए विधान करती है कि आप तुम पदार्थ का विवेक करें क्योंकि उसके लिए बहुत समय चाहिए तब अध्ययन करना मनन करना और आप ध्यान में चिंतन में लग जाएंगे तो कौन सा कर्म करेंगे कर्म कर रहे इसलिए इसका विधान किया और तस्मात तत्व त्यागी पदितो भवे यदि वो इस प्रकार तम विवेक करके श्रवणादि का परिपालन नहीं करता है उसका अभी त्याग कर देता है क्या श्रवण करना उसे क्या होगा उसे ऐसा सोचता है अब कई लोगों को बोलते हुए सुनेंगे वो बोलेंगे अरे क्या होगा श्रवण करने से क्या होगा इसे पढ़ने से क्या होने वाले कुछ नहीं होने वाले फिर क्या करने से होगा यह भी उनको पता नहीं अब यह करने से होगा नहीं बोलता दूसरे करने से फिर क्या करने से होगा तो अब शास्त्र में सन्यास करने के लिए जो भी कहा गया है जो विधान किया गया सन्यास दीक्षा के समय जो मंत्र पढ़ते हैं और जो विधान करते हैं वो कहीं भी आप देखो इसी को करने के लिए बोला है बाकी कोई करने के लिए नहीं कहा और इसलिए सन्यास में सन्यास को हल्के में नहीं लेना चाहिए सन्यास के पहले ये सब सोचना चाहिए विचार करना चाहिए जब आपको समझ में आएगा कि मुझे यही करना है अब बाकी कुछ नहीं करना है तो यही मुख्य रूप से हम करना चाहते हैं श्रवण मनन और तुम पदार्थ का विवेक और उसी में मन को लगाना चाहते हैं उसी उद्देश्य से ले सकते तब जो है आपका सन्यास सन्यास बनेगा नहीं तो तत्यागि पद नहीं तो पदित अवश्य होगा इसलिए बहुत सारे पदित हो जाते हैं ये श्लोका सकल कर्म ग्रहण पूर्वकम ब्रह्म संस्थ में धर्म इतना प्रमाण अभी ये जो सकल कर्म प्रहान पूर्वक प्रहान का अर्थ हान छोड़ करके, सारे कर्मों को छोड़ के ब्रह्म संस्थ तो करना ब्रह्म में स्थित हो जाना ही स्वाश्रम धर्म है प्रमाण महा इसके लिए प्रमाण कहते हैं वही यहां संन्यास्रम का धर्म है तो तथा चाह ने बहुत श्रुतियां दी न्यास यदि ब्रह्म इत्यादि कहा श्रुति का अर्थ है न्यास यदि संयास न्यास शब्द का संस कर्मण बंधहेतूना सह कुशला कुशलाना चाह न्यास उच्य सेमृते न्यास का लक्षण ऐसा कहा। कर्मण बंध हेतूना कृता अकृत जितने भी कर्म है माने पुण्य पाप जितने भी कर्म है जो बंधन के हेतु है इन कर्मों के साथ कुला कुशला नाम पुण्य पाप देने वाले जितने भी कर्म है सब कर्मों का न्यास को कहा कहा है त्याग सन्यासो ब्रह्म यदि स्तूयते यहां सन्यास को ब्रह्म ऐसा स्तुति करते बहुत श्रेष्ठ है ऐसा स्तुति करते कथम क्योंकि ब्रह्मा ही पर ब्रह्म सबसे पर होता है सबसे श्रेष्ठ होता है ये श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध है श्रुति स्मृति से स परम ब्रह्मा ज्ञान प्राधान्य और सन्यास तो ब्रह्म है क्योंकि ये ज्ञान प्रधान होता है ज्ञान इसमें प्रधान होता है या कोई सेवा आदि कार्य प्रधान कोई मिशनरी काम सन्यासी के लिए प्रधान नहीं है वो तो सेवा करेगा अपने अंतकरण शुद्धि के लिए जो आप करते वो विदुषी के लिए वो करेंगे लेकिन स्वाश्रम धर्म को त्याग करके और कोई कर्तव्य करें तो उनको वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा इसलिए ज्ञान प्रधान है कहा परोही ही इस्मा सन्यासो ब्रह्मा इसलिए सन्यास पर होने के कारण ज्ञान प्रधान होने के कारण स्तुति के लिए ब्रह्मा ऐसा कहा सर्वश्रेष्ठ ऐसा कहा तत्परत्म कट पर कैसा है इसी को श्रुति में आगे कहा तासिधा गार्हत्यादी एक अपराणि तपासी ज्ञानहीनतया अपर फल हेतु ये संन्यासाश्रम अलग जितने भी कर्म है प्रसिद्ध कर्म है गारद में जो तपा आदि करते हैं ये तो ज्ञान रहित कर्म होते हैं इसलिए इनको अपर कर्म का कर, अपर फल फल देने वाला, पर फल नहीं श्रेष्ठो भवती और संिरिक्त होता है क्योंकि न्यास एवं अतिरिक्त ये भी श्रुति है न्यास एवं अत्यरेन्यास क्योंकि इसमें ज्ञान प्रथान होता है ब्रह्म संस्था या अमृतत्व हे हेतु क्योंकि ब्रह्म संस्था के द्वारा अमृतत्व का ये कारण बनेगा इसके कारण इसको श्रेष्ठ कहा गया अब जो है इस विषय में जैसा हमने पहले कहा ये विषय को स्वीकार करना बड़ा कठिन है और किसी किसी को अपने जीवन की दृष्टि से बड़ा कठोर लगता कि सब कुछ त्यागो और उसके बाद में फिर भोजन के लिए रहने के लिए व्यवस्था भी नहीं कुछ भी नहीं ऐसे बहुत परेशानी से अपने जीवन चलाओ और कोई कोई ऐसा भी सिद्धांत निकाला है आपने सुना है आजकल बोलते हैं तो आपको श्रवण मनन निदिध्यासन करना है, है ना उसके लिए कहा आ गया ठीक है उसके लिए कहा लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये श्रवण मनन निधिध्यासन बिना सुविधा से कैसे हो आप ठीक से खाना नहीं खिलाएंगे और बढ़िया कमरा रहने के लिए सुविधाजनक कमरा नहीं देंगे हा? और जैसा आपने बोला जो मिनिमम व्यवस्था चाहिए वो सब नहीं है तो फिर श्रवण मनन आसन कैसे करें वो, वो तो दिन भर भी हुआ अन्न के बारे में सोचते रहेंगे अरे खाना भी ठीक नहीं है वो भी ठीक नहीं है रहना भी ठीक नहीं है ऐसे सोचता रहेगा ऐसा सोचता रहेगा रहे तो श्रवण मनन कैसे करेगा इसलिए उन्होंने बनाया कि जो श्रवण मनन करते हैं या वेदांत अध्ययन करते हैं श्रवण मनन करते हैं और अध्यापन करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया उच्च स्तर की सुविधा होनी चाहिए तब ठीक है तब क्या है सब सुविधा है और उसमें रहेगा आरंभ से रहेगा कोई परेशानी नहीं फिर उसके बाद तो श्रवण मनन करेगा ऐसा ऐसा ऐसा अभी कोई सिद्धांत निकाला है और अभी तो उसके लिए कोई शास्त्र प्रमाण तो नहीं मिलता वो अपनी तरफ से क्योंकि उनको सुविधा की इच्छा है इसलिए वो ऐसा करते और सुविधा छोड़ करके उन्होंने कभी जिया नहीं है सुविधा के साथ ही जिया तो इसलिए उसको छोड़ने की इच्छा नहीं अब जैसा घर में यानी पूर्वाश्रम में जैसी व्यवस्था थी उचित व्यवस्था उनके पास रही होगी अब उसी व्यवस्था को ही सर्वत्र चाहते हैं उससे कम नहीं चाहते इसलिए मैंने पहले कहा ना वो जहां व्यवस्था फिट हो जाती है उससे नीचे स्तर में तो कभी नहीं जाना चाहते उसके ऊंचा ही ऊंचा ही जाना चाहते इसीलिए पहले नीचे से शुरू करेगा तो वो मध्य में कहीं ठहर जाएगा बीच में कहीं ठहर जाएगा नहीं तो ऊपर से शुरू करेंगे तो फिर नीचे की तरफ जाएगी नहीं इसलिए बहुत बड़ा परेशान हम लोग कार्यक्रम के आयोजन सब करते रहते हैं तो ये सब बातें आती है तो किसी को सब निमंत्रण देते हैं तो सब पूछते हैं कि आपके कमरे की सुविधा कैसे है ये देखना है फिर व्यवस्था ठीक है और अपने सेवक लोगों को सब भेज करके पहले देखते हैं कि आप कौन से कमरे देने वाला है उनके लिए ठीक है तब आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे ऐसा तक हो गया ये परिस्थिति हो जाती है अब वो क्या है वो आप उसके लिए फिर अब उपदेश दे दो तो ये तो सब होगा नहीं लेकिन शास्त्र में ऐसा तो उल्टा का। अब देखिए शास्त्र क्या कह रहे तो सब शास्त्र वजन दे रहा है तो शास्त्र में तो ऐसा कहा कि आपके अधिकार में तो इतना है बाकी कुछ अच्छा मिलता है अच्छा। तो, तो बाकी ठीक है हाँ। यात्री पेट ख़राब क्या हाँ हाँ वही बात तो मतलब विशेष नहीं कि की <laughs> नहीं आप जो बात कर रहे वही मैं बोला आप जो बात बता रहे उसी को तो मैंने बोला अभी ऐसे भी कुछ अपने तर्क देते हैं कि ये सब सुविधा हो तब कर सकते हैं सुविधा नहीं है तो भी कर सकते नहीं कर सकते सुविधा हो नहीं हो तो मन उसमें लगेगा ऐसा सोचते है लेकिन ये बात नहीं है इसका क्या है केवल अध्ययन मात्र से आपको कोई प्रयोजन सिद्ध होगा ऐसा समझ करके ये बात कर रहे लेकिन ये अध्ययन के साथ समाधि साधन को भी बोला अब समाधि साधन में क्या क्या है आप देखो ये केवल अध्ययन मतलब आपको पढ़ना याद करना तो वो तो आप बड़े जो है जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी सब बनेंगे ना वहां में एक दो जगह गया था अरे वहां जाके देखता तो, तो लगता है कि ये कोई होटल में आ गया बहुत बड़े फाइव स्टार होटल जैसे वहां में सुविधा रहते यूनिवर्सिटी मतलब पढ़ने के लिए विद्यार्थी लोग रहने की स्थान है सब सुविधा है सब कुछ है उनका इधर उधर जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था खाने की व्यवस्था और कुछ भी ऑर्डर करो तुरंत दे देता है ऐसा ऐसा सब खाना पीना ऐसे सब व्यवस्था करके अब वो पढ़ेगा कैसे पढ़ेगा मुझे समझ में नहीं आता और पढ़ने के बाद उसको क्या कहना है वो समाज में जाकर सेवा करना वो कभी नहीं कर सकता ऐसा सुविधा में रह करके जो पढ़ाई करता है वो समाज की सेवा कतई नहीं कर सकता बिल्कुल वो सोच ही नहीं सकता ऐसा तो नीचे की तरफ के कहीं से लोग रहते हैं तो सेवा क्या करेगा वो तो ऊपर की तरफ सोचता है ऐसा नहीं करना चाहिए विद्यार्थियों को कठिन जीवन में रहना चाहिए और कठिन जीवन में रहेगा वो कुछ पढ़ेगा करेगा तो ये समाधि साधन भी रहेगा और बाद में कोई समाज में जाकर सेवा कर सकता है जो सुख सुविधा में रहकर के करता है उसको सेवा करने का मन नहीं आता वो सेवा लेना जानता है सेवा करना क्या जाने यह आप देखो ना वो सेवा लेना जानता है सेवा करना नहीं जानता वो तो सब जगह कर्मचारी रखेंगे वहां कोई बर्तन भी नहीं धोता ऐसे खाएंगे फेंक कर के जाएंगे और वो कर्मचारी रखते क्यों सब पैसा का बल पर चलता तो अब उनके मन में क्या भाव आएगा आप देखो क्या श्रवण करेंगे श्रवण करके फायदा क्या होगा उसको आप क्या मोरालीज सिखाएंगे क्या सोशल साइंस सिखाएंगे क्या उसका क्या सिखाएंगे आप उनको वो दिमाग में आएगा नहीं वो सब पढ़ाई के लिए करेंगे अब वो लिख करके चला जाएगा ऐसा होता है इसीलिए हमारा शास्त्र जो कहता है ना बिल्कुल असली बात कहता है उसके तो सार साथ कर्मी जो तो है उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विशेष सुविधा लेकिन अपेक्षा जो तो पूर्व वाले हैं उनसे मतलब सुविधा की बात नहीं लेकिन फिर भी उनसे कम क्योंकि इसको ये सब भी कर है जो क्या वो होता है उनसे अपेक्षा आपकी बात मैं मान रहा हूँ ना मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं होना चाहिए लेकिन मैं मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ जो अब आप जो आपके सामने पंक्तियां हैं शास्त्र क्या कह रहा है उसी में देखिए शास्त्र जो कहा है उसके अनुसार ऐसा होना चाहिए मैं बता रहा हूँ अब क्या हो रहा है आपको क्या चाहिए ये तो मैं उसके विरोध में नहीं हूँ क्योंकि हम लोग जहाँ भी रहते हैं अपने मिनिमम सुविधा रखते हैं रखना चाहिए ऐसा हम सोचते हैं लेकिन वो रखने के लिए शास्त्र कैसा क्या है ये जाना तो इसमें भी थोड़ा के ना ना आप देखिए ना विविधुष के नीचे ये जो अभी कुछ जो कुछ पढ़ा है श्लोक वो सब विविधुष के नीचे ही है विधुष्य लिखा <laughs> उनके लिए तो कुछ भी नहीं है उनको आप कहीं भी रखो वो तो उसके बारे में तो और राजा बना के रखो आप अच्छी तरह रखो वो तो उनको फर्क नहीं पड़ने वाला फर्क इसको पड़ेगा इसको यदि सुविधा में रखेंगे तो यह बिगड़ जाएगा क्योंकि फर्क पड़ने तो इसीलिए कह रहे हैं कि उनको नहीं चाहिए तो ये सारे विविदूषु के लिए कह रहे हैं कि इसमें और कोई चॉइस ही नहीं है आपको अब कहीं भी शास्त्र में हमने जितने अभी तक देखा है विजिट विशेषकर सन्यास के बारे में इसके बारे में जितने ग्रंथ हम रेफर किए कहीं भी ऐसा लिखा नहीं ये एक जगह भी मिल जाता चलो भाई एक जगह तो मिल गया इसके अनुसार चलेंगे एक जगह भी लिखा नहीं कि सन्यासी को ऐसे ऐसी सुविधा देना चाहिए और गाड़ी में बैठने के लिए भी मना किया अब गाड़ी तो चल रहा है चलो गाड़ी वो पैदल चलने के लिए कहा पैदल चलने के लिए कहीं भी एक जगह भी लिखा नहीं और बीमार हो तो आप जो है इसमें कोई गाड़ी की सुविधा या कुछ भी ले सकते हैं और लेने के बाद में बीमार होकर के भी लिया बीमारी ठीक होने के बाद उसका प्राचिध करना पड़ेगा ऐसा बोला हां तो ऐसे थे बहुत उस के थे अब और संत है भी पहले हमने हमने सुना भी है बहुत सारे संद ऐसे थे कि वो नहीं रखते थे और पैदल ही जाते थे जैसे कांची मठ के परमाचार्य थे इनके पहले जो आचार्य थे उन्होंने कभी गाड़ी में नहीं बैठा वो वहां से तीन बार या दो बार अपने जीवन में काशी आए मद्रास से चल करके पूरा पैदल आए और जहां जहां गया पैदल ही गया कभी गाड़ी में नहीं बैठे इतने बटके मठके जो है पीठाधीश उनको तो हाथी के ऊपर ले जाने वाले हैं लेकिन नहीं गए ऐसे थे वहां और भी एक स्वामी जी हमारे दक्षिण में थे बहुत प्रसिद्ध है उनके भी बहुत बड़े नाम है उनका भी ऐसा था वो एक बार ऐसा हुआ कि वो कोई अन्यत्र थे और उनके शिष्य का शरीर शांत हो गया तो अब शरीर तो जब तक जितना दूर चल करके वहां पहुंचेंगे तब तक शरीर रखना मुश्किल है अब जो गुरुजी है तो उनको समाधि लगाना पड़ेगा तो समाधि लगाने के लिए वो समस्या हो गई अब ये तो गाड़ी में बैठेंगे नहीं अब जाएंगे पैदल और वो भी रात को ही चलेंगे दिन में नहीं चलते अब उनका सब नियम है ऐसा तो ऐसा था अब बड़ा मुश्किल हो गया सब भक्त लोग इकट्ठे हो गए अब कैसे इनको लेके जाए फिर उन्होंने जाकर के क्या क्या समझाया फिर समझाया कि ऐसा होगा अब आने से होगा ऐसे करके समझाने से विद्याधिराज स्वामी जी थे तो फिर उन्होंने कंडीशन देखा तो उस समय घोड़ा गाड़ी ये बाइल की गाड़ी बैल गाड़ी इत्यादि होते तो घोड़ा गाड़ी में वो तो बैल गाड़ी और समय लगेगा घोड़ा गाड़ी थोड़ा तो तेज जाएंगे फिर तो उन्होंने कंडीशन लगाया जब मैं घोड़ा इसमें बैठूंगा तो एक तो घोड़े को मारना नहीं है हाँ, घोड़े को नहीं रखना हाथ में नहीं मारना है और उसके बाद जो जैसे घोड़ा चलेगा उसका जैसा स्पीड है जैसा वो चलेगा अपनी इच्छा से वैसा करना और एक एक आधा आधा घंटा एक एक घंटे में उसको रोकना है फिर उसको खिलाना पिलाना है फिर मैं उसकी सेवा करूंगा फिर उसकी क्षमा मांगूंगा ऐसे करके तो बहुत परेशान हो गया तो जैसा भी एक बार उन्होंने बैठा इस प्रकार बैठा वो ऐसे थी परिस्थिति ऐसी थी कि वो दो तीन दिन में पहुंच जाएगा तो तब तक शरीर रख नहीं सकते इसके कारण ऐसा किया था ये, मतलब बहुत साल पहले ना ये समझ लीजिए 50 साल लगभग होगा हमारे स्वतंत्रता के पहले की बात है हाँ, सब उसी समय होगा 50 के आसपास पास ये घटना तो ऐसे थे वो तो नियम का पालन किया अब वो क्या वो सब मूर्ख थे क्या वो नहीं जानते थे कि ऐसे हम कर सकते हैं सब कुछ उनके पास भगत है सब कुछ है व्यवस्था है और कोई कुछ नहीं तो कर सकते लेकिन ऐसा नहीं किया और बाद में भी कहते हैं कि वो फिर घोड़े को उन्होंने क्या क्या सेवा किया सब कुछ है वहां की भी कथा है और ऐसे प्रेमी थे ऐसे क्योंकि अभयम सर्वभूदेभ्यो देव ऐसा संकल्प किया जाता है किसी प्राणी को पीड़ा नहीं देने का संकल्प यही यही सन्यास का मुख्य संकल्प है तो वो तो फिर कैसे होगा फिर मोटर गाड़ी आने के बाद में क्या है मोटर गाड़ी में फिर किसी को परेशानी नहीं करना है क्योंकि वो तो मोटर चला रहे हैं तो वो ठीक है वो तो घोड़ा गाड़ी के हिसाब से देखा जाए तो किसी को कोई दुख नहीं है इस हिसाब से उसको किया गया और फिर उसमें भी जैसे जो यात्रा करते थे बाद में आजकल संत लोग यात्रा करते हैं मोटर गाड़ी में तो उसमें भी कुछ नियम बताया है कि कुछ नियम है मोटर गाड़ी में भी करेंगे तो भी कैसे करें इस प्रकार से है तो ये सब क्यों किया इसका कारण क्या है कि ये सब समाधि के अंतर्गत ही साधन आता है और इसके द्वारा अभी जिन्होंने इन नियमों का पालन किया आप उनका स्तर देख सकते जिन्होंने इन नियमों का पालन किया उनके ज्ञान का स्तर क्या था उनकी विध्वता कैसी थी वो आप देख सकते हैं और जो लोग इस प्रकार सुविधा में रह करके क्या क्या प्रॉब्लम करता है ये भी देख सकते हैं आप अपने आप कंपेयर करो ना यह दोनों में फायदा पता चलेगा आप तो है ऐसा कुछ कारण तो है तभी तो उन्होंने बताया कि दोनों का अंदर तो होता है अब इस विषय में जैसा अनेक अभिप्राय आ सकते क्यों ये सब परेशानी का है ना अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं ये जो ऐसा अभी स्वामी जी बता रहे हैं तो सही कारण बता रहे हैं होना चाहिए और कुछ लोग ऐसा कहते हैं यदि आप बिल्कुल सुविधा नहीं देंगे ये सब नियम बताएंगे वो सन्यास में कोई आएगा नहीं सन्यास की तरह कोई अच्छे व्यक्ति आएंगे नहीं क्यों अब वो इधर मिनिमम सुविधा भी नहीं है तो यहां आकर परेशान होना है मरना है कौन आने वाला है तो आपके सन्यासी कम हो जाएंगे सन्यासी कम हो जाएंगे तो वेदांत पढ़ने वाले पढ़ाने वाले कम हो जाएंगे प्रचार कम होगा तो नुकसान तो आपको ही ऐसा भी कुछ लोग तर्क देते हैं, इसलिए बहुत सारा तर्क है इसमें आगे भट्ट भास्कर करके एक व्याख्याकार हुए हैं भाष्यकार हुए हैं ये पूर्व मीमांसा पर और या वेदांत पर भी व्याख्या किए हैं भट्ट भास्कर जिनके साथ शास्त्रार्थ हुआ था शंकराचार्य जी के साथ शास्त्रार्थ जिनका हुआ था उनका कुछ पक्ष बता रहे वो तो एकदम कट्टरवादी नहीं है इसलिए उनका क्या क्या पक्ष था उन्होंने इन शब्दों को क्या कैसे बदला ये इसको बता रहे हैं जिससे कि हमें आज भी समझ में आएगा कि ऐसे ऐसे, ऐसे बदला जाता है उसका सही अर्थ यह है और बदला हुआ अर्थ ऐसा है इसको जानने के लिए आगे इसका विचार करेंगे ओम पूर्णमत पूर्णमितम पूर्ण पुर्ना मुदश्यते पूर्ण से पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शा शाति शांति चतुर्मराज